देवी भागवत चौथा स्कंद श्री नरनारायण को तप से ढिने में इंद्र की असफलता व्यास जी कहते हैं इंद्र का उपरियुक्त वचन सुनकर उनसे कामदेव ने कहा वासव इस अवसर पर मैं आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगा यदि वे मुनि किसी भी देवता के उपासक होंगे तब तो वे मेरे वश में हो जाएंगे पर देवी की आराधना करने वाले को मैं किसी प्रकार भी वशीभूत करने में असमर्थ हूँ क्लिम देवी का काम भी महान मंत्र है अपने मन में इस मंत्र का चिंतन करने वाला मेरी शक्ति से बाहर है अतः यदि वे तपस्वी उन महाशक्ति की भक्तिपूर्वक उपासना करने वाले होंगे तब तो उन पर मेरे बाणों का प्रभाव पड़ना सर्वथा असंभव है इंद्र ने कहा महाभाग तुम उपयुक्त जितनी सामग्रियाँ हैं उनके साथ वहाँ जाओ तुम मेरे अन्य हो अतः इस अत्यंत कार्य को सिद्ध कर देना तुम्हारा परम है। कहते हैं, के देने पर कामदेव सभी पूरी तैयारी के साथ वहां के लिए प्रस्थित हो गए जहां धर्म के वे दोनों पुत्र नरनारायण कठिन तपस्या कर रहे थे व्यास जी कहते हैं राजन सर्वप्रथम उस श्रेष्ठ पर्वत पर बसंत ऋतु पहुंचा सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए उन पर भौरों की कतारें मलराने लगी आम बकुल तिलक पलाश शाखू ताड़ तमाल और महुआ ये सब सबके सब फूलों से शोभित हो गए पेड़ों की डालियों पर कोयलों की मनोहर काकली आरंभ हो गई फूलों से लदी हुई श्रेष्ठ लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी प्राणियों में काम वेख सीमा को पार कर गया बे प्रेमासक्त होकर परस्पर हास विलास करने लगे उनमें पर्याप्त उन्मत्तता छा गई पुष्पों की उत्तम गंध लेकर दक्षिणी पवन मंद गति से चलने लगा जिसके स्पर्श होते ही आनंद का अनुभव होता था उस समय मुनियों को की भी इंद्रियां काबू से बाहर होने लगी तत्पश्चात रति के सहित कामदेव ने अपने पांचों बाणों को लेकर बहुत शीघ्र बद्रिकाश्रम में डेरा डाल दिया रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पावन आश्रम पर पहुंच गई संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थी अतः स्वर और ताल के साथ गान आरंभ हो गया उस मधुर गीत कोयलों के कलरव और भौलों के गुंजार को सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई सोचा इस असमय में ही बसंत का आगमन कैसे हो गया वन पुष्प राशि से सुशोभित हो रहा है तब वे मन में सोचने लगे क्या आज अवधि पूरी हुए बिना ही शिशु ऋतु समाप्त हो गई काल की गति में नियम का उल्लंघन हो जाए यह जा महान कठिन कार्य आज कैसे संभव हो गया फिर नारायण नर से कहने लगे उस समय नारायण की आंखें बस पलक गिराना तक भूल गई थी नारायण ने कहा भाई देखो ये वृक्ष पुष्पों से लदे अत्यंत शोभा पा रहे हैं सर्वत्र कोयलों की मीठी बोली सुनाई दे रही है झुंड के झुंड भौरे इन वृक्षों की शोभा बढ़ा रहे हैं शिशिर ॠतु भयंकर आतंक फैलाए हुए था फाड़ते हुए पलास आदि फूलों को लिए दिए धमका ब्रह्मण इस समय वह बद्रिकाश्रम साक्षात बसंतमय लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया है मुझे आश्चर्य तो यह है इस समय प्राप्त हुए बिना ही कैसे इसका आगमन हो गया देवर से यह निश्चय ही तप में विघ्न उपस्थित करने वाली माया है आप इस विषय में विचार कर ले दिव्य अप्सराओं का संगीत जिसे सुनते ही ध्यान टूट जाए सुनाई पड़ रहा है कहीं हम लोगों की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र की तो यह करतूत नहीं है अन्यथा ऋतुराज बसंत आकाश में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है जान पड़ता है डरे हुए इंद्र ने यह विघ्न उपस्थित किया है सुगंध शीतल एवं मन को मुक्त करने वाला पवन शरीर का स्पर्श कर रहा है। इंद्र के के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण इसमें नहीं है भगवान नारायण व्यापक पुरुष हैं, वे योग कह ही रहे थे इतने में ही सारी मंडली सामने दिखाई दी उस समय सब में प्रमुख कामदेव था नर और नारायण दोनों ने आश्चर्य से सबको देखा कामदेव मेनका रंभा तिलोत्तमा पुष्पगंधा सुकेशी महाश्वेता मनोरमा प्रमद्वरा गृताची गीतज्ञा चारुहासिनी चंद्रप्रभा शोभा विद्युन्माला अंबुजाक्षी और कांचन तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी अपसराएं ना नारायण को दृष्टिगोचर होने लगीं उन सबकी संख्या सोलह हजार थी कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए तदनंतर वे उसी सभी अप्सराएँ उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई ये अपसराएँ दिव्य आभूषणों से अलंकृत थीं दिव्य हार उनके गले की शोभा बढ़ा रहे थे उन सभी के मुख से कपटपूर्ण ऐसे गीत निकल रहे थे जिनका सुलभ होना धरातल पर असंभव था मुनिवर नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक उन अप्सराओं से कहा सुमध्यमाओं तुम लोग बड़े आनंद से यहीं ठहरो मैं तुम्हारा अद्भुत प्रकार से आतिथ्य सत्कार करने के लिए तैयार हूँ तुम सभी अतिथि के रूप में स्वर्ग से यहाँ आई हो